जैसे ही विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि अब तक मेडिकल टीम उन दोनों आदमियों को फर्स्ट एड दे चुकी थी और उन्हें एम्बुलेंस में रख चुकी थी एम्बुलेंस यहां से किसी भी पल निकलने वाला था और जिस पुलिस कार में ये बॉम्ब था वो कार इस एम्बुलेंस से महज तीन मीटर की दूरी पर थी और इस पुलिस कार को अभी चंद सेकेंड पहले ही यहां पर लाकर खड़ा किया गया था और निश्चित रूप से अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो फिर पुलिस वालों के साथ ही एम्बुलेंस के भीतर बैठे वो दोनों किलर्स भी मारे जाएंगे ऐसे में इस वक्त विक्रांत की फर्स्ट प्रायोरिटी जल्द से जल्द इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना था वरना यहाँ पर कई लोग अपनी जान गवा बैठेंगे विक्रांत ने बिना वक्त गंवाए सबसे पहले अदृश्य डिटेक्टर की मदद से इस बॉम्ब के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया और फिर जैसे ही उसे यह पता लगा कि गाड़ी में किस जगह पर बॉम्ब रखा गया है उसने बिना उस संदिग्ध के भागने की परवाह किए बगैर जल्दी से अदृश्य शक्ति के दिए हुए दो टूल को एक्टिवेट कर दिया पहले तो उसने जल्दी से अदृश्य शक्ति के दिए हुए एनर्जी बूस्टर को एक्टिवेट किया ताकि उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाए और इसके साथ ही उसने अदृश्य शक्ति के दिए हुए बॉम्ब डिस्पोजल टूल को भी एक्टिवेट कर दिया विक्रांत ने इस बॉम्ब के बारे में किसी को बताना ठीक नहीं समझा क्योंकि बम का नाम सुनते ही यहाँ पर हड़बड़ी मच सकती है और हो सकता है कि इस हड़बड़ी में कहीं बम फूट ना जाए और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कहीं जिस आदमी ने बम लगाया है वो इस हड़बड़ी में बम में ब्लास्ट ना कर दे इसलिए विक्रांत बिना किसी के बताए तेजी से भागता हुआ उस पुलिस कार के करीब पहुँचा जिसके भीतर बम रखा गया था डिटेक्टर की मदद ऐसी उसे अब तक बम के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग चुका था तो उसने गाड़ी के पास पहुंचते ही एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए इस पुलिस कार को पलट दिया और फिर तुरंत ही बॉम्ब डिस्पोजल टूल की मदद से गाड़ी के नीचे लगे हुए बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया अचानक से वहां विक्रांत को गाड़ी पलटते देख कुछ पुलिस वाले तो दंग रह गए लेकिन फिर भी विक्रांत ने किसी को ये जाहिर नहीं होने दिया की वहाँ पुलिस कार के नीचे बॉम्ब लगा हुआ था विक्रांत ने बड़ी चालाकी से यहाँ पर मौजूद लोगों की जान बचा ली थी इसके बाद फिर से विक्रांत का ध्यान उसी संदिग्ध के ऊपर गया जिसके पीछे अभी थोड़ी देर पहले वो भाग रहा था विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि वो संदिग्ध अभी ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा अभी यहीं कहीं आसपास ही छुपा होगा क्योंकि उसका टारगेट विक्रांत द्वारा पकड़े गए वो दोनों क्रिमिनल्स हैं उन्हें मारकर वो सबूत मिटाना चाहता है ताकि पुलिस को कुछ पता न चले इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो पुलिस कार में बॉम्ब लगा कर पर पहुंचा हुआ है ऐसे में जब तक वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेता है तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा इसीलिए विक्रांत ने जब बॉम्ब को डिफ्यूज कर लिया तो फिर तुरंत ही उस संदिग्ध को ढूंढने में लग गया वो इधर उधर नजर फेरते हुए सब संदिग्ध को देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा था अभी वो इस पुलिस कार को फिर से सीधा करके पीछे मुड़ा ही था कि उसे गाड़ी में कुछ हलचल होने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत फिर से पीछे मुड़कर इस शोर को सुनने की कोशिश करने लगा अगले ही पल उसे फिर से कुछ पीटने की आवाज सुनाई पड़ी उसने बड़े ध्यान से इस आवाज को सुनने की कोशिश की तो फिर उसे पता चला कि यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी गाड़ी से आ रही है जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही बॉम्ब डिफ्यूज किया था लेकिन गाड़ी में लगा खिड़की का शीशा तो ट्रांसपेरेंट था और विक्रांत ने देखा भी था कि गाड़ी के भीतर कोई नहीं था तो आखिर ये आवाज कहाँ से आ सकती है विक्रांत अनुमान लगा ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ पिंच हुआ और वो भागता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने तुरंत ही कार के पीछे की डिग्गी को खोलना शुरू कर दिया जैसे विक्रांत ने गाड़ी की डिग्गी को खोला वो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया गाड़ी की डिग्गी में दो लोगों को बांध कर रखा गया था एक तो लड़की थी जबकि दूसरा कोई आदमी था उन्हें पहचानने में विक्रांत को तनिक भी देर नहीं लगी दरअसल लड़की कोई और नहीं बल्कि रू थी विक्रांत उसे देखकर रह गया। उसकी हालत बेहद खराब हो रखी थी ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था। उसके होठों पर और हाथों की कोहनियों पर चोट के काफी सारे निशान बने नजर आ रहे थे और रूही से ज्यादा बुरी हालत तो डिग्गी के भीतर उसे लिपटे पड़े दूसरे शख्स की थी विक्रांत को पूरा यकीन था की ये दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि छोटे मालिक यानी के असलम का बाप है निश्चित रूप से इन किलर्स की गैंग ने इन दोनों को किडनैप करके रखा हुआ था रूही से ज्यादा खराब हालत तो छोटे मालिक की थी उसके गालों पर ब्लेड से जगह जगह काटा गया था हाथ और सीने पर भी कई जगह विक्रांत फिर से इधर उधर नजर डालते हुए उस संदिग्ध आदमी को ढूंढने लगा जिसके पीछे अभी वो भाग रहा था निश्चित रूप से रूही और छोटे मालिक को इस तरह गाड़ी की डिग्गी में रखकर वही आदमी लाया रहा होगा और उसने ही गाड़ी में बॉम्ब भी फिट किया था यानी कि वो इन दोनों को भी मार देना चाहता है ओह, की सारा गया कहा। ये, ये यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था समझ नहीं आ रहा था की अचानक से वो गायब कहा हो गया फर्स्ट एड विक्रांत ने अपने पास में खड़े एक पुलिस वाले की तरफ देख कर चिल्लाते हुए कहा और फिर तुरंत ही वो पुलिस भागता हुआ डॉक्टर्स की एक टीम को यहाँ पर बुलाने के लिए दौड़ पड़ा विक्रांत को अपने सामने देखकर कर रोही फिर भी दंग रह गई थी उसने सोचा भी नहीं रहा होगा कि जिसको धोखा देकर वो भागी थी वो आकर उसकी जान बचाएगा वो विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उसने दर्द से लगभग कराहते हुए कहा आई एम सॉरी सर आय एम सोरी इतना कहते रूही की आखे बंद हो गयी और वो बेहोश हो गई एम्बुलेंस जल्दी विक्रांत रूही का चेहरा देखकर चिल्लाते हुए कहा लगभग दो घंटे बाद आसमान में सूरज के उगने होने वाली लालिमा छाने लगी थी सुबह के समय चिड़ियों की चहचहाट साफ सुनाई दे रही थी और इसके साथ सुबह की ठंडी हवा गालों से लेकर हाथ तक को गलन का एहसास करवा रही थी लेकिन सोलन पुलिस ब्रांच में इस वक्त मानव मातम का माहौल बना हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर कोई भी सुबह के इस मनमोहक मौसम के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था सभी पिछले कुछ दिनों से क्रिमिनल और पुलिस के बीच चल रहे चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ चुके थे और सब अब जल्द से जल्द इस मर्डर केस के असली मास्टरमाइंड को पकड़ कर ही खुली हवा और प्रकृति का आनंद उठाने के बारे में सोच सकते थे इस वक्त स्पेशल टीम के मेंबर्स भी अपने ऑफिस में मौजूद चिंतित नजर आ रहे थे इस वक्त अनुष्का विक्रांत के शरीर में जगह जगह पर लगी चोट पर दवा लगा रही थी बाकी के लोग भी यही पर मौजूद थे विक्रांत पिछली रात तीन तीन आदमियों से फाइट कर चुका था ऐसे में उसके शरीर में कई जगह चोट और घाव हो चुके थे सबसे पहले तो उसने रूही के घर के पास उस हरे जैकेट वाले शख्स से दो दो हाथ किए फिर उसके बाद वो कार्विन हॉस्पिटल के भीतर किलर्स के साथ भिड़ा था और फिर उसके बाद वो मंगल और बी के ड्राइवर के साथ भी भिड़ चुका था इतने सारे लोगों से लड़ने के बाद भी विक्रांत सिर्फ कुछ चोट खाकर सही सलामत बचा हुआ था इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह थी अदृश्य शक्ति की ताकत वरना तो तो कैमरे लगे थे फिर भी कमाल है हर्षित ने निराशा के साथ अपना हाथ टेबल पर पीटते हुए कहा उस आदमी ने हेड पहन रखा था और चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था तो भला कैसे कुछ दिखता हर्ष ने एक्सप्लेन करते हुए कहा वहाँ खड़े एम्बुलेंस में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी सिर्फ उस आदमी की कार ही दिखाई पड़ रही थी उसका तो चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है और रही बात कार की तो इतना पता चला कि वो पुलिस कार चोरी की थी उसे हाईवे की पुलिस चौकी से चोरी किया गया था क्या अजीब बात है पुलिस की गाड़ी चुराना कोई मजाक है क्या अनुष्का ने शॉक्ड होते हुए कहा इसका मतलब पक्का है की वो आदमी कोई पुलिस वाला है वरना आम चोर तो कभी भी पुलिस की गाड़ी चुराने की हिम्मत नहीं करेगा अनुष्का मुझे तो लग रहा है कि वो खुद को पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते देख रिग्रेट फील कर रहा होगा और वो अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुका होगा और सही बात भी है इतना शातिर अपराधी सिस्टम के भीतर होना भी नहीं चाहिए हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन आप खुद शुरू से देख रहे हैं कि मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस में कतिल हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहा है अनुष्का ने समझाते हुए कहा तो ये बताओ भला किसी स्पाई के ये सब कैसे हो रहा है निश्चित रूप से पुलिस की टीम में से कोई ना कोई अपराधियों के साथ मिला हुआ है ये सब ही सब पॉसिबल नहीं है। अनुष्का की बात से विक्रांत भी पूरी तरह से सहमत था जैसा वो सोच रही थी ठीक वैसा ही विक्रांत भी सोच रहा था बल्कि विक्रांत ने तो अनुष्का से एक कदम आगे सोच रखा था अपने पहले के के केस एक्सपीरियंस की मदद से वो समझ पा रहा था कि मेडिकोर फार्मा का मर्डर केस के आरोपी भी रॉ एजेंट रणजीत और उसकी गैंग की ही तरह है खास बात यह है कि रॉ एजेंट की ही तरह ये लोग भी फाइटिंग में काफी ट्रेंड किए गए थे इसके साथ ही इन लोगों ने प्रोफेसर खुराना के साथ हुए अन्याय का सहारा लेकर उनके कंधे पर बंदूक चलाना शुरू किया है और इस गैंग में एक ही मास्टरमाइंड है जो कि कमांड देता है बाकी के लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं वो हरी जैकेट वाला आदमी फिर जो दो लोग काल्विन नर्सिंग होम के भीतर मिले थे वो और फिर मंगल और वो बी का ड्राइवर ये सब उसके गैंग के मेंबर थे लेकिन जो आदमी वहाँ पुलिस कार में बम फिट करके खड़ा था वो वो इन लोगों का बॉस लग रहा था वो ही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है और अगर उसको पकड़ लिया गया तो फिर निश्चित रूप से ये केस सॉल्व हो जाएगा लेकिन फिर वही सवाल आखिर ये आदमी है कौन